मृदुम विशेष मृदुमध्यामता त आसन्नाशे तीव्रश्रीगुण आसन का था तीव्रश्रीगुणी आसन्न से आसन्नता आसन समय स्तर विशेष स्तरसम वाला मृदुमध्या तीव्र तीव्र संयोग आस नीव्र साम में भी मृदु तीव्र मध्यस्वीव अधिनाश ये विशेष हो जाएगा तीव्र संयोग अधिनाशाने का क्या मृदु मध्य तीव्र समय और तीव्र संग्राम में भी, भी तीन हो जाएंगे क्या जाऊंगे मृदु तीव्र मध्यस्व्र अधिमाश शिविर एक समय तेन हो तीव्र श्रैय में तेन हो जाएगी तत्व तेष मृदु तीव्र सैनिक आसन ये तीव्र आसन था मृदु तीव्र सैनिक आसन मृदु तीव्र सैनिक दिखाया अभी कम होगा मध्य तीव्र स्थित तत्व मध्य तीव्र सामीगत आसन कर अधिक कम होगा अतिम्र सब तस्माधित्रीव्र सीमात्र उपाय आत्मतम साम सल सूत्र तीन का मृदुतीव्र मध्यतीव्र अतिमात्रतीव्र तीन का एक किसका तीन भेद अधिमात्र उत्तर जो तीव्र संयोग हुआ उसका तीन देते है अधिमात्र उतरण कितने पहले कितने भेद थे उसके पहले कितने मृदु होता है मध्य होता है और अधिमात्र ये तीन में शुक्रा कितने हो गए थे नव नव का क्या नाम था अधिम्तृता है तीव्र साहब नवम हो गया अभी मातृपाय तीव्र साय अधिमायतनाएंगे तीन तुम्हें तीव्र सायोग अधिम तीव्र स्वयं का भी तीन दे तीव्र मृदु तीव्र समय मध्य तीव्र समय और अधिम्र तीव्र कितनी आएंगे अधिमात्रोपाय दिया मृद तीव्र मध्य तीव्र अधिमात्र तीव्रीन हो गया अधिमात्रो के अंदर अधिमात्र उपाय में से तीव्र संवेद था उसमें तीन हो गया मृद तीव्र मध्य तीव्र अधिनात्र तीव्र ये किसका तीन वेद हुआ तीव्र संवेद का तीन वेद हुआ अधिमात्र के अधिमात्र उपाय में से ये तीव्र संवेद उसका तीन वेद हुआ नवम का तीन वेद हुआ नवम का प्रथम क्या हुआ तीन वे प्रथम क्या है मृदु क्या मृदु है अधिमात्र में भी जो मृदु तीव्र समझेगा अधिमात्र उपाय में से मृदु तीव्र संवेद ये पहला दूसरा क्या होगा मध्य तीव्र समेद श्रेष्ठ होगा अधिमात्र तीव्र समेह किसका अंदर है किस उमे अधिमात्र उम से अधिमात्र तीव्र समेद ये सबसे श्रेष्ठ उसके बाद कौन होगा अधिमात्र से मध्य तीव्र समेह उसके नीचे अधिमात्री संदेगा ये जो पुरुष सूत्र में कहा तीर् समूह आसन्न ये किसके लिए रेट जाएगा अधिमात्र अधिमात्र उतार में अधिमात्रि से कौन है मृदु तीर्थ संदेगा मृदु तीव्र समय आसन्न का मृदु तीव्रे आसन जो पहले तीव्र संवेगा आसन य मृदु तीव्रता ले तीव्र संगी और मध्य तीव्र संगीत संभव अवकात होते अधिक और अधिकम्र तीव्री अवकात तो और अधिक आसन स्तर आसन स्तर हो जाएगा तीटा दे मृदु मध्य अधिमास तथा भी विशेष निर्गत व्याख्या से ना भाष्य में व्याख्यास न निकट व्याख्या से ना भाष्य व्याख्यात इस क्षेत्र के व्याख्या हो गई भाष्य के द्वारा निगत व्याख्या से नातेनाग मात्र व्याख्यात निगत व्याख्यातम निगत व्याख्यात भाष्य क्या है निगज है ना व्याख्यान निगत मतलब भाष्य का कथन कल मानते भाष्य की व्याख्या हो गई सर ले निगत व्याख्यात निगत व्याख्या निगते कथन दा कथन कर सही हाट्य की व्याख्या होगी वाट्य में परस्पर एक धार्षिकता एक सूत्र की व्याख्या होगी ती व्याख्या और व्याख्यान ही करते हैं सूत्र पाठय अन्य सूत्र के भूमिका आरंभ करने के लिए विचार करते हैं में कि एक आठनतम सामे बहुति था से लाभे भगवत अन्यूपित कस्ती उपाय नीति एक असन्नतम आसन्न तम किससे होगा समाधि पल पहले होता हैं पहले से होता है अधिमात्र होता है अधिमात्र होता है किसने आत्मन्नतम किसका होगा हैं तीव्र तीव्र समयगा तीव्र संवेगा आसम तीव्र संवेगा तीव्र तीव्र में तो दो तीन भेद हो गया अभी तीव्र समय किसका अधिमात्र तीव्र संवेद अधिमात्र उठायन से तीव्र संवेगा आसन और आसन तरह किसका होगा मध्य मध्य तीव्र संवेद और सबसे शीघ्रतम होगा अधिमात्र तीव्र संवेद अधिमात्र उत्तनतम आषन तम समाधि ला हो समाधि बल किनिका अधिमात्र तीव्र संवेद ये किसी चौबीस उपाय अति मात्र उठाए से जो अधिमात्र तीव्र संवेद उनका आसन्न तम समाधि लाभ कलश आर किसका होगा अतिमात्र उपाय से मध्य तीव्र संवेगा और आठन्न किसका अधिमात्र से मृदु तीव्र संवेगा न्याख्या होगी एक तस्मा जो आसन्न तम आसन्न तम तस्मा अतिमात्र से इससे अतिमात्रीव्रेग समे इसम सामती अथ अस्त लाभे अस्त समाज लाभे अने कचिद उपाय ठीक है न वा शब्द संत कर अन्य कस्ती नवा कक्षिप नस निवृत्ति के लिए ईश्वर प्रणिधा जितने सब तो उपाय इस तरह प्रणिधान आसन्न समाधि भगवती समाधि शीघ्र हो गई इस तरह से प्रणिधाना प्रणिधान क्या प्रकृत में निधान प्रणिधान्द भक्ति विशेषाध विशेष भक्ति से भक्ति विशेषाद हो परमात्मा प्रसन्न करे के अभिमुख हो जाएंगे फल के लिए आवर्जित काटे का अभिमुख की तरफ विशिष्ट भक्ति से इस तरह अभिमुख हो जाते हैं भक्ति तो और तम अन्न गृण जिसके ओर इस तरह अभिमुख हो गए जिसकी ओर दृष्टि कर दे कृपादी तो उसका अनुग्रह करते हैं भक्ति विशेष अस्थात आवर्जित इस तरह तम अन्नगृण आती उसके भक्त का योगिका के ऊपर अनुग्रह करते हैं किस प्रकार है? अभिध्यान मात्र अभिध्यान चिंतन मात्र से ही अभिधान कहते अभी ध्यान कहते हैं कि अनागार से इच्छा ये इच्छा है इसकी इदम अस्य अभिमतम अस्तु ये इस तरह की इच्छा है ये जो चाहता है समाधि इसको अभिमतन समाधि अस्तु इतन इच्छा मात्र अभिध्यान भी चिंता मात्र से इच्छा मात्र से ध्यान मतलब अभिधान इच्छा करते स्तर इसको प्राप्त हो जाए तो प्रसन्न होकर तो तो से न्याकरातर है न्याकरण मात्र आगती योगी न आसन्न तम समाज राघ फल जो होती है आष्ठन तम समाज राव फल भी हो जाएगा यह सद अभिधान आने साधन है इसमें इस प्रकार विशेष भक्तिश्वर का चिंतन मैं वैराग्य दृढ़ हो और कुछ नहीं चाहिए अभ्यास कर ईश्वर की भक्ति से भी सोर्नात्मक कृपा से समाधि लाभ होती इसकी कथन हो जाता है सुगम करले मन चेतना चेतनाभ्या तो दूढ़ नान्य में लिखम सारा विकरण तो चेतना और अचेतना दोनों से बराबर है जुड़ने है व्यापक चेतन और अचेतन गए। चेतन तो पुरुष हो गया अचेतन प्रकृति कार्य तो होगी हमने कुछ यही नहीं चेतना चेतना ध्यान व्यापक जुड़न ईश्वर चेत अचेतना तरी प्रधान ईश्वर क्या है सांकल सुस्त है ईश्वर चेतन है या जड़ है यदि अचेतन मानेगे तो क्या होगा अरे प्रधान जितना अहंकृत है उसमें प्रधान होगा और क्या होगा प्रधान विकारा नाम अभी प्रधान मध्यपातिका प्रधान का जो विकार कार्य है वो प्रधान का अंतर्गत जितने अद्यतन है बुद्धि अहंकार तरभत भौतिक पंच तब उत्तर प्रधान का कार्य प्रधान प्रधान के अंतर्गत है प्रधान मध्यप्रा है इस अच्छा होगा तो प्रधान के अंतर्गत हो जाए प्रधान ही तथा तथ्य आवर्जन अचेतन का फिर उसके आवर्जन अभिमुख भाव के भक्ति विषय से तक अचेतन चेतन को ये समझेगा हमारी भक्ति करता है भजन करता है तो अभिमुख होगा वो तो जड़ो तो क्या अभिमुख होगा ये दो सदार चेतन माने अत चेतन तथापि किसी तक फिर रविदास न्याय असमता अस्मिता उसका आवर्जन कुत्यान जब चेतन है तो चेतन तो पुरुष स्थितिशक्ति निर्लित है उदासीन है निष्क्रिय है उदासीन स्वा तो उदासीन वसंता भी है वसुंसाइ तो अस्मिता दिख रहा अस्मिता है ही दिग्विजय एक आत्मता दिद अस्मिता भी, भी है ही नहीं स्त्री होगा अभिमुक होगा किसके प्रति कुछ आवजन ऐसे तो उदासीन है कोई रोजाना करे नहीं करे उसका तो क्या हो जाता है कुसत्ता तो पुस्तक अभिधानी क्यों इच्छा करेगा इसकी अभी समाधि हो जाए करके आते न ऐसा अभिप्राय से पूर्व करता है अतः अच्छा प्रधान पुरुष व्यक्ति कोई अभी निकाल पुरुष दो ये है पुरुष तो अनेक है प्रधान एक है उसका कार्य प्रतन सब के जल वर्ग उत्तर तो स्तर तो कौन है ये प्रश्न अनुपर उसका उत्तर सूत्र द्वारा अगर शुक्रेण उत्तर न शुक्रगे सिद्धांत उत्तर देता है क्लेश कर्म विदा कामृष पुरुष विशेष ईश्वर पुरुष विशेष जो पुरुष चिथित्रे एमये एक विशेष पुरुष ईश्वर है सवचेतन नहीं एक विशेष होता है वो से से क्या विषय है क्लेश कर्म गीता का फिर अपराबध क्लेश कर्म बीता के संबंध होता है जीवन उसे असंबंध होगा तो हो जाएगा ईश्वर क्लेश कहीं कर्म पुनः धर्म आधर्म कर्म है उसको कर्म जन्म से कर्म सदेश का के फल कर्म का फल कर्म का जन्म आयु आयुर्भोग जाति आयुर्भोगी और आत आते हो गया वासना इनमें से असंबंध इनमें से असंबंध हो तो ही पुरुष विचित ईश्वरणी टीकरणी अविद्या अविद्या रागद्व विनेश पांच प्रेत रहती खु अमी पुरुष कांता विविध तो दुख प्रहार द्वारा इसी क्लेता है ये सांसारिक पुरुषों को तो देते हैं कैसे कष्ट देते है विविध तो दुख प्रहार द्वारा जैसे कोई प्रहार देता है इसी प्रकार विविध तो दुख दुख प्रहार के द्वारा कष्ट देने से ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनय पर एक क्लेस है ये जीवन में कहीं स्तर में नहीं और के कर्म कुतला कुतला कर्म ही कुतल है और अकुशल है धर्मो धर्म और अधर्म धर्माधर्मा है ये धर्म धर्म को कर्म जैसे कहा गया याद आदि कर्म करेंगे तो पुण्यपाप होता है विहित कर्मजन्य धर्म। कर्म तो धर्मा धर्म अनुचित कर्मजन्य अधर्म तो ये धर्म अधर्म को कर्मस्व जैसे कहा गया कर्म जस्वाचरा कर्म कर्मजन्य कर्म कहते कर्म हैं और पाप कर्म भी कहा जाता है कर्म प्रयोग होता है धर्म अथर्म को, तो को कर्म है। दीजा गर्मा दीजा, गर्मा दीजा, का है तो अर्थात पुण्यताप कर्म है धर्म कर्मजन्य धर्म को कर्म को जैसे कहा पुण्यतापेष कर्म बिता कर्म कम बिता का जातीय भोग जाति आयुष्ठभोग जातीय जन्म आयुषोग ये कर्म का फल है कर्मिक कहाँ जन्म होगा कर्मिक अनुसार जन्म होता है अपने जो कर्म पर्वति का प्रारंभ है उसके अंतर्गत जन्म होगा किस योनि में जन्म होगा किस स्थान में जन्म होगा ये जन्म और आयु भी कर्मिक अनुसार पहले से निश्चित है नृत्य से डरना नहीं आयु तो निश्चित ही है एक सेकंड एक सेकंड आगे पीछे होने वाला नहीं है पहले भी कोई नहीं मार सकता है अगर अपने चाहने करिए तो आगे नहीं कोई जीविक रह सकता है ऐसे उसके निश्चित तो चिंता करना जरूर जब समयगा समयगा चलिए अपने तैयार भी करना चाहिए भय तना नहीं निश्चित है अद्य अर्ध स्वतां सेवा मृत्यु प्राणीना देव मृत्युदेह वीर जन्मता देह न सह जायत है देह जन्म जन्म जो प्राप्त करते हैं मृत्यु देह में सहज जाए थे देह के साथ मृत्यु जन्म होती मृत्यु आती है देह जो जन्म हुआ उसके साथ मृत्यु ये भागवत नाता है जन्माष्टमी कथा में आता है मृत्यु देह जन्मताम वीरव देह में सहज जाये थे अद्यवाद सतान तेरा मृत्यु प्राणी नाम युवा आज हो या सो तो साल के बाद हो मृत्यु तो अवश्य माली है निश्चित है कोई काम नहीं करता है ये भी कर्म फल है जाति जन्म के धायु अरे भोग भोग से भोग क्या है तर्क संग्रह करने वाले बता भोग क्या है सुख दुख आदि क्या है सुख दुख आदि सुखदुख अन्य तरफ साक्षात्कार हो सुख का साक्षात्कार हो दुख का साक्षात्कार हो भोग सुखदुख अन्य तरह साक्षातकार भोग नहीं आया सुख दुख साधने तरह साक्षात्कार अब तो सुखा की उपलब्धिता तो मैं भोग सुखद दुख साक्षात्कार ये भी कर्म के अधिनय है सब चाहते अधिकतर सुख जितने सुख मिलना है कर्म में उतने मिले प्रारोहिक अंतर दुख को तो नहीं चाहता है नहीं चाहने पर भी कर्म में फल जरूर पड़ेगा कर्म भोगना ही पड़ता इसलिए कोई आगे के लिए चिंता नहीं करना ज्यादा समय चल जाता है भविष्य के लिए चिंता करके कभी तो अस्तित्व का स्मरण करके सामने जाता है और कभी आगे क्या होगा क्या होगा लोग डरा दे चाह आगे के लिए चिंता नहीं तो आगे क्या होगा बड़े चिंता करके आगे क्या होगा कोई कुछ उत्पादित बिग्री होनी चाहिए कोई बेटा को क्या होना चाहिए कोई बेटा को आत्मा मकानी होना बसते भी होना चाहिए नहीं कौन पूछेगा साधु ये भोग सुख सुसक जितने है अवश्य भोगना पड़ेगा निश्चित है काम बस ज्यादा नहीं होगा उसके लिए चिंता नहीं जो है कि अपने उसी की चिंतन करके अपन लक्ष्य से हट जाते हैं ये आया है कि अतिता अनुसंधान अतिता अनुसंधान भविष्य अविचारण औदासून्य प्राप्त जीवन मुक्त से लक्षण जीवन मुक्त का ही लक्षण है साधर को क्या करना चाहिए जो ज्ञानी जीवन मुक्त का लक्षण अपने में पर्यटन तो लाए तब तो ज्ञान प्राप्त होगा जीवन मुक्त होगा जीवन मुक्त ज्ञानी क्या करता का तो कर करते अपिता अनुसंधान अपित का अनुसंधान बहुत लोग बैठकर सच्चे अतित का चिंतन करते कुछ मिलने वाला नहीं अतितान अनुसंधान और नहीं तो भविष्य में तो क्या होगा आगे क्या होगा भविष्य अभिचारण तो जो होने वाला है पहले से जैसे सिनेमा टेलीवि लेखते है ना टीवी आदि में रेडियो बना जो बना रहा है वही देखना पड़ेगा अपनी इच्छा से कोई करने का नहीं पवित्र बना गया है बन गया है वही देखना पड़ेगा सामने आपके कर्म में जो होने वाला है सुख दुख आगे सामने आएगा वही भोगना पड़ेगा ऐसा ज्यादा नहीं होगा इसलिए भविष्य के लिए विचार भविष्य अभिचारण अतिथान अनुसंधान भविष्य अभिचारण और अभी जो प्राप्त होता है सुख दुख तुम्हें क्या करना और प्राप्ति जो प्राप्त होता है समझ जाए कर्म का फलन दुख मिला निंदा मिलते कर्म समाप्त हो रहा है सुख मिला प्रशंसा भी तो समझ जाती कर्म का फल मिलना है पुण्य कर्म खत्म हो रहा है चिंता न करके हो जाते जीवन से लक्षण इस जीवन का लक्षण है यही विचार करके कर्म फल है जाति आयुर्भ जन्म आयुर्ग उसी के लिए ज्यादा समानुष्ट कर देते है आस्ते ही अपराध आश्रय हो गया अनुगुण है वासना कर्म जो फल देगा उसके अनुसार वासना संस्कार बहुत उस जन्म का सब जन्म का वासना संस्कार बहुत जन्म का है जो कवि जो जन्म जिस जन्म को प्राप्त करेगा उसी जन्म में जो कर्म फल भोगना है उसके अनुकूल वासना की अभिव्यक्ति होती उद्भुत हो जाएगा संस्कार यदि बंदर बनना है वो बचपन से उससे मालूम हो जाएगा सलाना लगाना है डरेगा नहीं अरे मनुष्य का उधर होता है थोड़ा रोज पकड़ के रखे ऐसा कोई मनुष्य के पास बंदर जी सला लगाया बच्चा उसको पकड़ के रखे बंदर एक पेड़ उधर को एक चलाता है अच्छा छोटे बच्चा उसको पकड़ के रखा है मनुष्य बचाई से है माता ऐसा चलानेगा बच्चा पकड़ रखा है बच्चा जी खत्म होकर माता गिरा दे जिस जन्म में जाएगा उस जन्म के अनुकूल कर्म से अनुकूल वातना का विवेक रूपित विपा तो अनुकूल वापना कर्म पलता उसके अनुसार जातना है आप चित्त भूमि चित्त भूमि रहते है वास्तना के न ही करव जात निर्वर्त तुम कर्म प्राग भव्य करव भोग बाधिता भावना नीति तारभ पिता है भोगाए करल हाथी का ऊट के बच्चे होता है करल कर हाथी का होता है ऊँट के होता है ये कंट खाता है ऊट खाता है करभ जाति के निर्वतक तो जो संपादक जो शर्म स्वीप किया था अभी जो मनुष्य है पहले कभी हाथी ताया नहीं ऊट था क्या नहीं था सब था सब एक एक कर करव उसके लिए पूर्व जन्म करव के में जो भोग किया था कांता खा करके का कुछ तो होता था वो संस्कार भावना अभिद्य तो अभी व्यक्तन तो नहीं होगा सब तो भोग भोग करेगा ताकत कर्वे भोग न हो जाने से अभी कंटा खाने लग जाए, हो जाएगा इसी प्रकार सब पशु पक्षी जो जो अपने खाद्य खाद्य खाकर बड़े खुश होते हैं कोई बूते तो देखना तो नहीं चाहता है कि वो कागरे खुश होते हैं उनके खाद्य उनका अच्छा है तस्मात भगवती कर्व जात के अनुभव अनुभव जमना भावना कर्वदीता का अनुगुण करव जन्म के लिए जो पहले अनुभव जन्म में अनुभव किया था उससे अनुभव से उत्पन्न हुआ था संस्कार वो संस्कार आगे फिर कभी कार्य बनेगा वो तो बनेगा तो उस कर्म फल भोगने के लिए वो संस्कार फिर उद्भुत होकर के फल देगा तब स्त्री वो उस करेगा पक्षी उड़ना उड़ते हैं बंदर के चलाने लगाता है उनको मालूम है वो संस्कार बनते हैं तो चलाने नन अमी क्लेता बुद्धि धर्मति पुरुषम ये जो परामर्म बुद्धि के धर्म है निर्दयते पद्म पद के अनुसंसा पुष्कर पलाक निर्दित मनते श्रुति कहते हो जाए पुरुष पुरुष अनिलेत उसके साथ तेरे का संबंध ही नहीं तो क्ले तर्म विचा का तेरा परामृश्ट अतः तो सब जितने चेतन से अपरार्श है न कथन सिद्धि पुरुष परामर्शन पुरुषों के साथ स्पष्ट नहीं होता है तस्मत पुरुष ग्रहण आद तो अपर्श सिद्ध है पुरुष कहते कृष्ठ कर्मविता का आशेष रही तो सिद्ध हो जाएगा सूत्र तो में पुरुष ईश्वर कहते पुरुष पुरुष का से ही कृष्ठ कर्म विता का अपराश हो जाएगा तो बुद्धि का धर्म पुरुषों में ही नहीं सूत्र में शुरु सब्द ग्रहण करने से ही सिद्ध हो जाएगा क्लेश कर्म बिता का अपराश को सिद्ध हो जाएगा तब अपराश सिद्धेम क्लेश कर्म इत्यादि क्लेस कर्म इत्यादि कृतम मतलब नाश्ति फलम नाशि कृतम का नाश्ति कोई प्रयोजन नहीं है क्यों क्या ग्रहण इसका कहते भाष्य में हाँ अभीद्या कैशा कुशलासुत्र कर्मा तत्फल तत्फल कर्मफल तदनुगुणा वास आस तद विदाकअ वासना च आस मन से कलना यद्य पुषण नई क्लेशकर्मादुद्धिमेह मनमेह यदि पुरुष व्यक्ति व्यप व्यवहार होता है गौण प्रयोग होता है पुरुष का धर्म करके क्यों पुरुषों में व्यवहार होता है सही तल से भेत कर्म दिता का अधिकार फल का भोगता है पुरुष भोगता है भुतृत्व पुरुष मानते है कर्तृत्व तो मानते हैं प्रकृति में प्रधान में मानते है पुरुषों में भुक्त मानते हैं यद्यपि पुरुष पुर्ण निष्क्रिय है बुद्धि में उसका प्रतिबिंब होता है अभिव्यक्ति होती है बुद्धि का धर्म पुरुष नारो होता है सुख दुख पुरुष नारोित होते पुरुष तो भोक्ता कहते हैं ठीक है तेज मनो से वर्तमान सांसारिके पुरुष जन्ते के तले न क्लेश क्लेशकर्माद क्लेश गणी क्लेशकर्मादि मन में चुते के जैसा कौन नहीं पुल क्यों? साहित्य करिकल से के साथ भोक्ता कर्म क्लेता फलता भोक्ता है चेतता ज्ञाता पुष्पुर चेतन के पुष का ये पुरुष स्त्री चाहिए पुरुष पर चेतन जीवक इस भी तो चेतन है तो जैसे यहाँ जीवन क्लेश करना आदि फल का भुगतता होने से क्लेश कर्म आदि क्या संबंध गौन प्रयोग होता है पुरुष में ईश्वर में भी तत्सबंध तो प्राप्त क्लेश कर्म बिता का संबंध प्राप्त होता है इसी, इसी से इसे इसे तत्प्रतिषेष का प्रतिशत किया गया जिसमें इसका संबंध नहीं है कर्म फल का भोगता होने से ही समय वो जद्य से व्यवहार हुआ क्रेता दिखा यथा जय व पराजय का युद्ध वर्तमान स्वामी जी जयपति योद्धा तो लड़ेगी जय पराजय उनकी है कि राजा लड़कर के घर में प्रसादें बैठा है उसकी जय पराजय जीत गया राजा हर गया कुछ नहीं करता हमेशा क्या कर देता है लड़ने वाले भरने वाले तो बाहर संग वो जय हो उनकी जय होगी तो जीत गया पराजय को पराजय हो गया स्वामी व्यवहार होता है ठीक इसी प्रकार बुद्धि में सुख दो सब है उसको प्रकाश करता है पुरुष केतन इसलिए उसमें व्यवहार किया जाता है क्लेश अनैन भोगे भोगेन अपरा सब पुरुष से इतर क्लेश कर्मादिसे अनैन भोगे न अपरानुष्ट का संबंध क्रेश कर्म आज से जो संबंध नहीं, है। नहीं होता है उसे भोग से संबंध नहीं होगा जीवन जन्म भोग का संबंध होता है जीवन इस तरह नहीं है इस तरह अने बुद्धि से न पुरुष मात्र साधारण भोगेना परामश्य सब पुरुषों से इस तरह बुद्धिस्तर नुद्धि में स्थित है भोग सुख दुखा भी बुद्धि में तो भी पुरुष में उसका आरत होता है बुद्धि पुरुष में एकत्र धर्म होता है बुद्धि का धर्म पुरुष में दिखता है पुरुष मात्र साधारण में भोग तो भोगता कहा गया उचित तो से तो पुरुष मास्त्र में साधारण भोग हुआ ये पुरुष चेतन में तो जीवन में भोग है किन्तु ऐसे भोग से अपरानुष्ट असंग होता है ईश्वर जीवन जीव के विदर्शन विशेष पुरुष है ईश्वर पुरुष से पुरुषता विशिष्य विशिष्ट से पुरुषांतर सिद्धे अन्य विलक्षण होता है जीव से विलक्षण है सर्व तो कर्म फलभ है अनस्ान एक थीषद कर्म फल भोग करता है दूसरा देखता है केवल कुछ नहीं करता है जो है तो तो तो में एक तो दुख दुख दुख दुख दुख दुख दुख नहीं करता पद जागृत दर्शत तो कानून परिचर पूर्वम परिहरती विशेष पद के जिसकी जागृति होती है उसको देखाने की इच्छा करते करते हुए दर्शे तो कानून दर्शे तो मकार, के थाया। तुमने के मकार का नो यस्तु कायाम मकर का लोमतेमश्यमस्थ काम नम सुति ततय मंस्युन एक श्लोक समिति में आता है के मकाल लोक हो अवश्य अवश्य अवश्य करते लुम्पेत अवश्यम कृत्य तुमकाम अवश्यम का भी लोकता है अवश्य मादि अवश्यम के मकाल अवश्य मादि तुमकाम मनस्थी तुम का मन काम और मन तो करहते काम करते तुम का मकाल भूल जाएगा मन करती तुम का मकाल भूल जाएगा गंतु काम गंतु मना गंतु मनो ये तो गंतु मना गंतुम के मकार का लोग हो गया काम करो और मन करो तुम तुम काम मनो करती समवाही तो तथय हो तो से सम का मकाल भूल जाएगा सततम संततम बनता है सततम अरे मंस से पति यूट भय हो मंसपन्यादि युद्ध प्रत्ये रहते मंस के अंतर में अंत मंसपनी गए प्रति रहते एक सूत्र में एक श्लोक है दस काम ये तस्तु काम म कार्यों को हो गया देखा नहीं दिता करते करने वाले परिचोजना प्रश्न करके परिहति कैबल्य तभी सन्ती भाव केवल जो कैवल्य को तो प्राप्त करी मुख्य हो गए क्षेत्र कर्म गीता का उसे बहुत केवल वही पुरुष हो जाए इतर इस, हो जाए कवल्य प्राप्त करनी चेचा प्रकृति लिया प्राकृत वैचारी वैदेहां दक्षिणाबंध दिव्यादिव्य विषय भाज बंधना तीन प्रकार बंधन है प्राकृतिक में जो लीन होते हैं प्रकृति का ना करके तो में लीन होते है प्रकृति लगा प्राकृत बंध ये प्रकृत का मध्य बंध है प्राकृतिक प्रकृति रहे प्राकृतिक और वैकारिक विधेयन देवत्व को जो प्राप्त करते प्रकृति के विचार में वैकालिक बंध विधेयन दक्षिणाबंध दिव्य विषय भाजन दक्षिण मार्ग में जा करके ये दीप होते हैं दक्षिणाबंध दक्षिण करण दक्षिणा दहन अध्ययन आदि से करने पर तृत्य हो गया दक्षिणाबंध दक्षिणाबंध दिव्यादिव्य विषय भाजन दिव्य अलौक्य अदिव्य लौक्य विषय हो करने वाले ये तीन प्रकार लौकिक अलौकिक विषय होने वाले दोनों प्रकार है ताने अमूली त्रीन बंधन तीन प्रकार बंधन है प्रकृति भावना संस्कृत मनस ही देर में जो प्रकृति लेता नापन्ना इतर सांस इसमें देखेंगे प्रकृति लीन होने पर भी ईश्वर नहीं है इतर नित्य मुक्त है जो प्रकृति में लीन हुए विदेश अभिलोक प्राप्त करेंगे विदेश अभिलोक करने पर आगे तो क्ले कर्म आदि नहीं है या कि पहले था प्रकृति लीन होने पर आगे भी क्ले कर्म को प्राप्त करेंगे जितने विदेश देवता है सब क्ले कर्म भी आगे प्राप्त करेंगे पहले प्राप्त करते थे कि देखा है जो विदेय कवल को प्राप्त करते हैं आगे तो क्लेसा भी नहीं होगा किंतु तो पहले था।, था इस तरह विलक्षण तो तो है तदा ही प्लेट करण से रहित इस तरह से उससे विलक्षण दिखाएंगे क्योंकि शंका हुई जो कवल को प्राप्त कर लेते वो भी तो क्ले कर्म आदि रहित होगी यद्यपि रहित हो जाएंगे किंतु पहले था क्वेश्चन आदि से परामर्श था इसलिए उनको वो ईश्वर नहीं इस तरह से नित्य मुक्त है ये स्पष्ट करेंगे इस तरह से विलक्षण है श्रेष्ठ कर्म विचार काटेज हमेशा अपरा